लासारंभ अथ व्याख्याज प्रवक्ष्याम यृत् भवद्रिप संभव सिद्धि पर था ब्राह्मा संस्कार क्षत्रिण यह मनुस्मृति का वचन है अब महाराज ऋषियों से कहते हैं कि चारों वर्ण और चारों आश्रमों के व्यवहार कथन के पश्चात राज धर्मों को कहेंगे कि जिस प्रकार का राजा होना चाहिए और जैसे इसके होने का संभव तथा जैसे इसको परम सिद्धि प्राप्त होवे उसको सब प्रकार कहते हैं के जैसा परम विद्वान ब्राह्मण होता है वैसा विद्वान सुशिक्षित होकर क्षत्रिय को योग्य है कि इस सब राज्य की रक्षा यथावत करे उसका प्रकार ये है त्रीणी राजा नुणी परिविश सदांसी ऋग्वेद मंडल तीन सूक्त अड़तीस मंत्र ईश्वर उपदेश करता है कि राजा और प्रजा के पुरुष मिलके सुख प्राप्ति और विज्ञान वृद्धिकारक राजा प्रजा के संबंध रूप व्यवहार में तीन सभा अर्थात विद्या आर्य सभा धर्म आर्य सभा राज्य आर्य सभा नियत करके बहुत प्रकार के समग्र प्रजा संबंधी मनुष्य आदि प्राणियों को सब ओर से विद्या स्वातंत्र्य, धर्म सुशिक्षा और धन आदि से अलंकृत करें तम सभा सेना चथर्वद अनुवाक अनुवाकुदो वर्ग नौ मंत्र दो ओ सभ्य सभा में पाही ये चभ्या सभासद अथर्वेद कांड 19, अनुवाक 7, वर्ग 55, मंत्र 6. उस राज धर्म को तीनों सभा संग्राम आदि की व्यवस्था और सेना मिलकर पालन करें सभासद और राजा को योग्य है कि राजा सब सभासदों को आज्ञा देवे के हे सभा के योग्य मुख्य सभासद, तू मेरी सभा की धर्मयुक्त व्यवस्था का पालन कर और सभा के योग्य सभासद हैं, वे भी सभा की व्यवस्था का पालन किया करें इसका अभिप्राय यह है कि एक को स्वतंत्र राज्य का अधिकार ना देना चाहिए किंतु राजा जो सभापति तदीन सभा समाधीन राजा राजा और सभा प्रजा के आधीन और प्रजा राजसभा के आधीन रहे यदि ऐसा न करोगे तो राष्ट्रमेव में विषया राष्ट्री तस्मा राष्ट्रीय विषम घातुक विषमेव करोति तस्माद् राष्ट्री विषमत् न इति पुष्ट कांड मनत अनुवाक कांडतेर अनुवाको ब्राह्मणतीन जो प्रजा से स्वतंत्र स्वाधीन रहे तो राज्य में प्रवेश करके प्रजा का नाश किया करे जिसलिए स्वाधीन व उन्मत्त होकर प्रजा का नाशक होता है अर्थात वह राजा प्रजा को खाए जाता है इसलिए किसी एक को राज्य में स्वाधीन न करना चाहिए जैसे सिंह व मांसाहारी पुष्ट पशु को मारकर खा लेते हैं वैसे स्वतंत्र राजा प्रजा का नाश करता है अर्थात किसी को को अपने से अधिक ना होने देता। श्रीमान लूट कूट अन्याय से दंड लेके अपना प्रयोजन पूरा करेगा इसलिए इंद्रोजयाति नाजयाता अधिराजो राजजसुराजयात नमस्यो ईड्यो अथर्ववेद नमस्ह अथर्वे अनुवाक अनुवाकस वर्ग अठानवे, मंत्र मंत्रेक हे मनुष्य इस मनुष्य के समुदाय में परम ऐश्वर्य का करता शत्रुओं को जीत सके जो शत्रुओं से पराजित न हो राजाओं में सर्वोपरि विराजमान प्रकाशमान हो सभापति होने को अत्यंत योग्य प्रशंसनीय गुण कर्म स्वभाव युक्त सत्करणीय समीप जाने और शरण लेने योग्य सबका माननीय होवे उसी को सभापति राजा करें देवा देवासपत्म सुवध्व महते क्षत्रा महते जैष्ठ्याय महते जान राजांद्रस््रियाय यजुर्वेद अध्याय नौ मंत्र 40 हे विद्वान राज तुम इस प्रकार के पुरुष को बड़े चक्रवर्ती राज्य सबसे बड़े होने बड़े बड़े विद्वानों से युक्त राज्य पालनी और परम ऐश्वर्य युक्त राज्य और धन के पालन के लिए सम्मति करके सर्वत्र पक्षपात रहित पूर्ण विद्या विनय युक्त सब के मित्र सभापति राजा को सर्वाधीश मान के सब भूगोल शत्रु रहित करो और स्थिरा वह युधा पराणु दे वीणु उत प्रतिष्क युष्मा कमस्तु तबिषी पनीयसी मा मर्त्य माइन ऋग्वेद मंडल एक सूक्त उन्तालीस मंत्र दो ईश्वर उपदेश करता है कि हे राजपुरुषो तुम्हारे आग्नेय आदि अस्त्र और शत घनी भूषुंडी धनुष बण करवाल आदि शस्त्र शत्रुओं के पराजय करने और रोकने के लिए प्रशंसित और दृढ़ हो और तुम्हारी सेना प्रशंसनीय होवे के जिससे तुम सदा विजयी हो परंतु जो निंदित अन्याय रूप काम करता है उसके लिए पूर्व चीजें मत हो अर्थात जब तक मनुष्य धार्मिक रहते हैं तभी तक राज्य बढ़ता रहता है और जब दुष्टाचारी होते हैं तब नष्ट भ्रष्ट हो जाता है महाविद्वानों को विद्या सभा अधिकारी धार्मिक विद्वानों को धर्म सभा अधिकारी प्रशंसनीय धार्मिक पुरुषों को राज्यसभा के सभासद और जो उन सब में सर्वोत्तम गुण कर्म स्वभाव युक्त महान पुरुष हों उसको राजसभा का पति रूप मान के सब प्रकार से उन्नति करें तीनों सभाओं की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम और नियमों के अधीन सब लोग वर्ते सब के हितकारक कामों में सम्मति करें सर्वहित करने के लिए परतंत्र और धर्मयुक्त कामों में अर्थात जो जो निज के काम हैं उन उन में स्वतंत्र रहे पुनः उस सभापति के गुण कैसे होने चाहिए इंद्रानील मारकाणाम अग्नेश वरुण से चंद्रवित्तेशयोच मात्रा निहृत शाश्वती तपतवैष चक्षुंशि चैनम भुवि शक्नो कशिद्यवीक्षि सोग्निर्भवती वायुश्च सोर्क सोम सधर्मराट मराट, सवरुण स महेंद्र प्रभावत वह सभेश राजा इंद्र अर्थात विद्युत के समान शीघ्र ऐश्वर्य करता वायु के समान सबके प्राणवत प्रिय और हृदय की बात जानने हारा यम पक्षपात रहित न्यायधीश के समान वर्तने वाला सूर्य के समान न्याय धर्म विद्या का प्रकाशक अंधकार अर्थात अविद्या अन्याय का निरोधक, अग्नि के समान दुष्टों को भस्म करने हारा, वरुण अर्थात बांधने वाले के सदृश दुष्टों को अनेक प्रकार से बांधने वाला चंद्र के तुल्य श्रेष्ठ पुरुषों को आनंद दाता, धनाध्यक्ष के समान कोषों का पूर्ण करने वाला सभापति हो जो सूर्यवत प्रतापी सब के बाहर और भीतर मनों को अपने तेज से तपाने हारा जिसको पृथ्वी में करड़ी दृष्टि से देखने को कोई भी समर्थ न और जो अपने प्रभाव से अग्नि वायु सूर्य सोम धर्म प्रकाशक धन वर्धक दुष्टों का बंधन करता बड़े ऐश्वर्य वाला हुए वही सभा अध्यक्ष सभेश होने के योग्य हो सच्चा राजा कौन है राजा पुरुषो दंड सनेता शासीता सह चतुण्माश्रण चर्म सेमृ दंडश शास् प्रजा सर्वा दंड एवा दंड सुषु जागर्ती दंडम धर्म विदुर्बुध समीक्ष्य सदृतः सम्यत् सधृत समय सर्वज प्रजा असमीक्षणीत विनाशय सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् भिदेरन सर्वोक्रकोप्च भवेद विभ्रमात् य्याम लोहिताक्षो दंडश्चर पापा प्रजास्तत्र न मुह्य चेत साधु पश्यु संप्रणेताजान सत्यवादीन समीक्ष्यकारिण्य धर्मकादम तं राजा प्रणयन संयतवर्गेण भीवर्धते का विषम क्षुद्र दंडेन निहन्यते दंडो हि सुम्तेजो दुर्धरश्चाकृता धर्म विचल हृपमेवान सोसहाय मूढ़ुनाबुन न शक्यो न्याय नेत सु च शुचिना सत्यसंधे नुसारी शक्यते शक्य से धीमता यह मनुस्मृति के वचन हैं जो दंड है वही पुरुष राजा वही न्याय का प्रचार करता और सबका शासन करता वही चार वर्ण और आश्रमों के धर्म का प्रतिभू अर्थात जामिन है वही प्रजा का शासन करता सब प्रजा का रक्षक सोते हुए प्रजास्थ मनुष्यों में जागता है इसीलिए बुद्धिमान लोग दंड ही को धर्म कहते हैं जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता है और जो बिना विचारे चलाया जाए तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है बिना दंड के सब वर्ण दूषित और सब मर्यादा छिन्न भिन्न हो जाए दंड के यथावत ना होने से सब लोगों का प्रकोप हो जावे जहां कृष्ण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा दंड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त ना हो के आनंदित होती है परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो तो जो उस दंड का चलाने वाला सत्यवादी विचार के करनेहारा बुद्धिमान धर्म अर्थ और काम की सिद्धि करने में पंडित राजा है उसी को उस दंड का चलाने हारा विद्वान लोग कहते हैं जो दंड को अच्छे प्रकार राजा चलाता है वह धर्म अर्थ और काम की सिद्धि को बढ़ाता है और जो विषय में लंपट टेढ़ा ईर्षा हारा, छुद्र, नीच बुद्धि न्यायाधीश राजा होता है वह दंड से ही मारा जाता है जब दंड बड़ा तेजोमय है उसको अविद्वान अधर्मात्मा धारण नहीं कर सकता तब वह दंड धर्म से रहित कुटुंब सहित राजा ही का नाश कर देता है क्योंकि जो आप पुरुषों के सहाय विद्या सुशिक्षा से रहित विषयों में आसक्त मूढ़ है वह न्याय से दंड को चलाने में समर्थ कभी नहीं हो सकता और जो पवित्र आत्मा सत्याचार और सत पुरुषों का संगी यथावत नीति शास्त्र के अनुकूल चलने हारा श्रेष्ठ पुरुषों के सहाय से युक्त बुद्धिमान है वही न्याय रूपी दंड के चलाने में समर्थ होता है इसलिए सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्व सर्वलोकाधिपत च वेदशास्त्र विदर्हति दशावरा वा वर्ष पिकअवरा वी वृत्सथ तम धर्म न विचाद्योहैतुकर्की नैर धर्मपाठक्रमिण पूर्वे पशत्सरा ऋग्दि यजुर्विच सामेदरा पशजेयधर्म संशयनिर्णय एक वेद विधर्म यं व्यवस्थे द्विजोत्म जाना सविजेय परों नाज्ञा मुदि युत आव्रता जातिपजीविना सहस्रश समेता परष विद्यदी तमोभूता मूर्खा धर्म मतदि तत्प शू तदवक्तृन तत अनुच्छति सब सेना और सेनापतियों के ऊपर राज अधिकार दंड देने की व्यवस्था के सब कार्यों का आधिपत्य और सब के ऊपर वर्तमान सर्वाधीश इन चारों अधिकारों में संपूर्ण वेद शास्त्रों में प्रवीण, पूर्ण सुशील जनों को स्थापित करना चाहिए अर्थात मुख्य सेनापति मुख्य राज्य अधिकारी मुख्य न्यायाधीश प्रधान और राजा ये चार सब विद्याओं में पूर्ण विद्वान होने चाहिए न्यून से न्यून दस विद्वानों अथवा बहुत न्यून हो तो तीन विद्वानों की सभा जैसी व्यवस्था करें। उस धर्म अर्थात व्यवस्था का उल्लंघन कोई भी ना करे इस सभा में चारों वेद है दुख। अर्थात कारण अकारण का ज्ञाता न्याय शास्त्र निरुक्त धर्म शास्त्र आदि के वित्ता विद्वान सभा सद परंतु वे ब्रह्मचारी गृहस्थ और वान प्रस्थ तब ये सभा के जिसमें दश विद्वानों से न्यून ना होने चाहिए और जिस सभा में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद के जानने वाले तीन सभासद सद होके व्यवस्था करें, उस सभा की की हुई व्यवस्था को कोई भी उल्लंघन ना करे यदि एक अकेला सब वेदों का जानने हारा द्विजों में उत्तम सन्यासी जिस धर्म की व्यवस्था करे वही श्रेष्ठ धर्म है क्योंकि अज्ञानियों के सहसरों लाखों करोड़ों मिलके जो कुछ व्यवस्था करें उसको कभी ना मानना चाहिए जो ब्रह्मचर्य सत्य भाषण आदि व्रत वेद विद्या व विचार से रहित जन्म मात्र से शूद्रवत वर्तमान हैं, उन सहसरों मनुष्यों के मिलने से भी सभा नहीं कहाती जो अविद्यात मूर्ख वेदों के ना जानने वाले मनुष्य जिस धर्म को कहें उसको कभी ना मानना चाहिए क्योंकि जो मूर्खों के कहे हुए धर्म के अनुसार चलते हैं उनके पीछे सैकड़ों प्रकार के पाप लग जाते हैं इसलिए तीनों अर्थात विद्या सभा, धर्म सभा और राज्यसभाओं में मूर्खों को कभी भर्ती न करे किंतु सदा विद्वान और धार्मिक पुरुषों का स्थापन करे और सब लोग ऐसे त्रैविद्येभ्य स्त्रीम विद्याम दंडनीतिम चाश्वती आंवीक्षिकी चात्म विद्या वार्ता लोकता इंद्रििया जयम सठेदिशं जितेन्द्रिशे स्थय प्रजा दशकामसनी तथा व्यसनानि प्रयत्नेन क्रोधज व्यसना दुरता प्रयत्न विवर्जय कामजेशु प्रसक्त व्यसनषु महीपतिधर्माभ्या मृगयाक्षो परिवादः दिवास्वीवाद स्त्रिमद तौर्य वृथाट्यामजो दशक गण पैशुन्यम साहस द्रोह ईर्ष्यासूयाथदूषण वाग्दंडजारुष्यम क्रोध जोपी कहा। मूलं यम सर्वे कवयो गणोष्टकरप्येतोल तम कवो विदु तत्न तज्जावेता तजावेतावुभ गण पानमक्षा स्त्रिश्च मृगयाच यथा यक्रमंत कष्टतमं विद्यात् चतुष्क कामजे गणे दंडस्पातन चपारुष्यादूषणे क्रोधजे गणे विद्यात् विद्यात सदा सप्तकर्ग से पूर्व पूर्व गुरुतर विद्या व्यसनमत्म्वान्सन से मृत्यो व्यसनम कष्टच्य व्यसनेधोधो व्रजति स्वर्यात्यव्यसनी मृत यह मनुस्मृति का वचन है राजा और राज्यसभा के सभासद तब हो सकते हैं कि राजसभा वे चारों वेदों की कर्म उपासना ज्ञान विद्याओं के जानने वालों से तीनों विद्या सनातन दंडनीति न्याय विद्या आत्मविद्या अर्थात परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव रूप को यथावत जानने रूप ब्रह्म विद्या और लोक से वार्ताओं का आरंभ सीखकर सभासद वा सभापति हो सके सब सभासद और सभापति इंद्रियों को जीतने अर्थात अपने वश में रख के सदा धर्म में वरते और अधर्म से हटे हटाए इसलिए रात दिन नियत समय में योग अभ्यास भी करते रहे क्योंकि जो अजितेंद्री की अपनी इंद्रियों को जीते बिना बाहर की प्रजा को अपने वश में स्थापन करने को समर्थ कभी नहीं हो सकता दृढ़ उत्साही होकर जो काम से दश और क्रोध से आठ दुष्ट व्यस् की जिनमें फंसा हुआ मनुष्य कठिनता से निकल सके उनको प्रयत्न से छोड़ और छुड़ा देवे क्योंकि जो राजा काम से उत्पन्न हुए दश दुष्ट व्यस्त में फंसता है वह अर्थ अर्थात राज्य धन आदि और धर्म से रहित हो जाता है और जो क्रोध से उत्पन्न हुए आठ बुरे व्यसनों में फंसता है वह शरीर से भी रहित हो जाता है काम से उत्पन्न हुए व्यसन गिनाते हैं देखो मृग्या खेलना अर्थात चौपड़ खेलना जुआ खेलना आदि दिन में सोना काम कथा व दूसरे की निंदा किया करना स्त्रियों का अति संग मादक द्रव्य अर्थात मध्य अफीम भांग गांजा चरस आदि का सेवन गाना बजाना नाचना व नाच कराना सुनना और देखना वृथा इधर उधर घूमते रहना ये दश काम उत्पन्न व्यसन है क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को गिनाते हैं पैशुनियम अर्थात चुगली करना साहस बिना विचारे बलात्कार से किसी की स्त्री से बुरा काम करना द्रोह द्रोह रखना ईर्षा अर्थात दूसरे की बढ़ाई व उन्नति देखकर जला करना असुया, दोषों में गुण गुणों में दोषारोपण करना अर्थदूषण अर्थात अधर्मयुक्त बुरे कामों से धनादि का व्यय करना वागदंड कठोर वचन बोलना और पारुष्यम बिना अपराध कड़ा वचन वा विशेष दंड देना ये आठ दुर्गुण क्रोध से उत्पन्न होते हैं जिसे सब विद्वान लोग कामज और क्रोधजों का मूल जानते हैं कि जिससे ये सब दुर्गुण मनुष्य को प्राप्त होते हैं उस लोभ को प्रयत्न से छोड़े काम के व्यसनों में बड़े दुर्गुण एक मद्यादि अर्थात मदकारक द्रव्यों का सेवन दूसरा पांसों से जुआ खेलना तीसरा स्त्रियों का विशेष संग चौथा मृग्या खेलना ये चार महादुष्ट व्यसन है और क्रोधजों में बिना अपराध दंड देना कठोर वचन बोलना और धनादि का अन्याय में खर्च करना ये तीन क्रोध से उत्पन्न हुए बड़े दुखदायक दोष हैं जो ये सात दुर्गुण दोनों कामज और क्रोधज दोषों में गिने हैं इनसे पूर्व पूर्व अर्थात व्यर्थ व्यय से कठोर वचन कठोर वचन से अन्याय से दंड देना इससे मृग्या खेलना इससे स्त्रियों का अत्यंत संग इससे जुआ अर्थात द्यूत करना और इस भी मद्यादि सेवन करना बड़ा दुष्ट व्यसन है इसमें यह निश्चय है कि दुष्ट व्यसन में फंसने से मर जाना अच्छा है क्योंकि जो दुष्टाचारी पुरुष हैं, वह अधिक जिएगा तो अधिक अधिक पाप करके नीच नीच गति अर्थात अधिकाधिक दुख को प्राप्त होता जाएगा और जो किसी व्यसन में नहीं फंसा वह मर भी जाएगा तो भी सुख को प्राप्त होता जाएगा इसलिए विशेष राजा और सब मनुष्यों को उचित है कभी मृग्या और मद्यपान आदि दुष्ट कर्मों में ना फंसे और दुष्ट व्यस्तों से पृथक होकर युक्त गुण कर्म स्वभावों में सदा वर्त के अच्छे अच्छे काम किया करें राजसभाद और मंत्री कैसे होने चाहिए मौलान शास्त्र विदह शूरालक्षताचिवा सप्तचाष्टौ प्रकुर्वीत परीक्षिता सुक तदप्येक दुष्कर विशेष विशेषतो सहायन किंतु राज्यम महोदय तै साध चिंतन साधि विग्रह स्थान सुदुति लशमना चाव स्व अप्रा उपलभ्य पृथक् पृथक अन्यानपि समस्तादन अनी प्रकुर्वी शुची प्रज्ञवस्थितासमर्तन्िता निवर्ते तावतो निवर्तेताताकर्तव्यता नृभि तंद्रिताक्षा प्रकुवीत नियुञ्जीता शूरान् दक्षान् शूरा दक्षाकुदगता शुचीन्कर भीरूनशने दूत चकुर्वी सर्वशास्त्र इंगिताकारचे शुचि दक्षोद अनुरक्त शुचिदक्ष स्मृतिमान देशकालवि वपुष्मीतमी वाग्मी दूतो राज्य प्रशस्यते स्वराज्य स्वदेश में उत्पन्न हो वेदादि शास्त्रों के जानने वाले शूरवीर जिनका लक्ष्य अर्थात विचार निष्फल न हो और कुलीन अच्छे प्रकार सुपरिक्षित सात व आठ उत्तम धार्मिक चतुर अर्थात मंत्री करें क्योंकि विशेष के के बिना जो सुगम कर्म है, वह भी एक के करने में कठिन हो जाता है जब ऐसा है तो महान राज्य कर्म एक से कैसे हो सकता है इसलिए एक को राजा और एक की बुद्धि पर राज्य के कार्य का निर्भर रखना बहुत ही बुरा काम है इससे सभापति को उचित है कि नित्य प्रति उन राज्य कर्मों में कुशल विद्वान मंत्रियों के साथ सामान्य करके किसी से मित्रता किसी से विरोध स्थिति समय को देख के चुपचाप रहना अपने राज्य की रक्षा करके बैठे रहना जब अपना उदय अर्थात वृद्धि हो तब दुष्ट शत्रु पर चढ़ाई करना मूल राज सेना कोष आदि की रक्षा जो जो देश प्राप्त हो उसमें उस शांति स्थापन उपद्रव रहित करना इन छह गुणों का विचार नित्य प्रति किया करे विचार से करना कि उस सभा सदों का पृथक पृथक अपना अपना विचार और अभिप्राय को सुनकर बहुपक्षानुसार कार्यों में जो कार्य अपना और अन्य का हितकारक हो वह करने लगना अन्य भी पवित्र आत्मा बुद्धिमान निश्चित बुद्धि पदार्थों के संग्रह करने में अति चतुर सुपरीक्षित मंत्री करे जितने मनुष्यों से कार्य सिद्ध हो सके उतने आलस्य रहित बलवान और बड़े बड़े चतुर प्रधान पुरुषों को अधिकारी अर्थात नौकर करें। इनके आधी शूरवीर बलवान कुलोत्पन्न पवित्र भृत्यों को बड़े बड़े कर्मों में और भीरू डरने वालों को भीतर के कर्मों में नियुक्त करें। जो प्रशंसित कुल में उत्पन्न चतुर पवित्र हाव भाव और चेष्टा से भीतर हृदय और भविष्यत में होने वाली बात को जानने हारा सब शास्त्रों में विशारद चतुर है उस दूत को भी रखें वह ऐसा हो के राज काम में अत्यंत उत्साह प्रीति युक्त निष्कप्टी पवित्रात्मा चतुर बहुत समय की बात को भी ना भूलने वाला देश और काल अनुकूल वर्तमान का करता, सुंदर रूप युक्त, निर्भय और बड़ा वक्ता हो, वही राजा का दूत होने में प्रशस्त है किस किस को क्या क्या अधिकार देना योग्य है अमात्य ये दंड आयत दंडे की क्रिया क्रियाप कोशराष्ट्रे दूते सन्धि विपर्य दूत एव संधत् भिनते संहतान दूतस्तुते कर्म भिदेन व बुध्वाच तत्व पर चिकीर्षि तथा प्रयत्नमतिथात् न पीड़िएत धनुर्दुर्गम महीदुर्गम अबदुर्गम दुर्गम मही अब वार्क्षमें गिरिदुर्गम वा वसेत सामश्रि वसेतर शत योधयतिस्थो धनुर्धर शत विधीयते तस्गे तत तत्सयुसंपन्नम धनधान्य ब्राह्मण शिलयंत्रवस नोदक सुपरियाृह गुप्त सर्वर्तुक शुभ्रम जलवृक्ष समन्वितम् तदध्याभारवर्णता महति संभूता हृद्यागुणाता पुरोत प्रकुवीत वृणुया द्ज तेस्य गृह्या करिमाणि क्युर् वैता अमात्य को दंड अधिकार दंड में विनय क्रिया अर्थात जिससे अन्याय रूप दंड ना होने पावे राजा के आधीन कोष और राजकार्य तथा सभा के आधीन सब कार्य और दूत के अधीन किसी से मेल व विरोध करना अधिकार दे दूत उसको कहते हैं जो फूट में, में मेल और मिले हुए दुष्टों को फोड़ तोड़ देवे दूत वह कर्म करे जिससे शत्रुओं में फूट पड़े वह सभापति और सब सभासद व दूत आदि यथार्थ से दूसरे विरोधी राजा के राज्य का अभिप्राय जानके वैसा यत्न करें कि जिससे अपने को पीड़ा ना हो इसलिए सुंदर जंगल धान धान युक्त देश में धनुर्धारी पुरुषों से गहन मट्टी से किया हुआ जल से घेरा हुआ अर्थात चारों ओर वन चारों ओर सेना रहे अर्थात चारों ओर पहाड़ों के बीच में कोट बना के इसके मध्य में नगर बनावे और नगर के चारों ओर प्रकोट बनावे क्योंकि उसमें स्थित हुआ एक वीर धनुर्धारी शस्त्र युक्त पुरुष सौ के साथ और सौ दश हजार के साथ युद्ध कर सकते हैं इसलिए अवश्य दुर्ग का बनाना उचित है वह दुर्ग शस्त्रास्त्र धन धान वाहन ब्राह्मण जो पढ़ाने उपदेश करने हारे हों शिल्पी कारिगर यंत्र नाना प्रकार की कला चारा घास और जल आदि से संपन्न अर्थात परिपूर्ण हो उसके मध्य में जल वृक्ष पुष्पादिक सब प्रकार से रक्षित सब रीतियों में सुख कारक श्वेत वर्ण अपने लिए घर जिसमें सब राज्य कार्य का निर्वाह हो वैसा इतना, ब्रह्मचर्य से विद्या पढ़ के यहाँ तक राज काम करके पश्चात सौंदर्य रूप गुण युक्त हृदय को अति प्रिय बड़े उत्तम कुल में उत्पन्न सुंदर लक्षण युक्त अपने क्षत्रिय कुल की कन्या जो कि अपने सदृश्य विद्यादि गुण कर्म स्वभाव में हो उस एक ही स्त्री के साथ विवाह कर दूसरी सब स्त्रियों को अगम्य समझ कर दृष्टि से भी ना देखे पुरोहित और ऋत्विज का स्वीकार इसलिए करें कि वे अग्निहोत्र और पक्षेष्टिया सब राज घर के कर्म किया करें और आप सर्वदा राज कार्य में तत्पर रहे अर्थात यही राजा का संध्योपासनादि कर्म है जो रात दिन राज कार्य में प्रवृत्त रहना और कोई राज काम बिगड़ने ना देना सांवत्सरिकमाप्त राष्ट्रादारेत बलिम चानायपरो वर्तेत पृवन अध्यक्षा विविधाकुआत ते कार्याणि नृण कार्यातावृत्ता गुरुकुलाप्राण पूजको भवेत भव्य निधिब्रमो विधीये समोत्तम्वाहूत पालयन प्रजा न निवर्तेत सम धर्म अनुस्मरण आहवेशु मिथोन्योन्यम जिघांसनों महीक्षि युध्यम परम शक्तियागरा मुखा न चनियाूम न क्लीब नृताजलि न मुक्तश नसीन न तवास्मीति न सु न विसन्नाह न न न परेण पश्य न नाुधव्यसन प्राप्त ना नाति क्षक्षक्षत न भीत न परावृत् सामंध धर्मुस्म यस्त भीत परावृ संग्रा हन्य भर्तुदुष्कृत किंचि तत्स प्रतिपद्यते यचा से सुत कि अमुत्र भर्तादत्ते परावृत्ता हतस्यतु हत्यम हस्नम् छत्र धन धूं सर्वद्रव्याणि सर्व्रव्याण च। यो वैदिकी यजयती तुरुद्धारेकी श्रुतिधेभ्यो दातव्यमृथग्जित मनुस्मृति का वचन है प्रजा से वार्षिक कर आप तो पुरुषों के द्वारा ग्रहण करें और सभापति रूप राजा आदि प्रधान पुरुष हैं वे सब तथा सभा वेद अनुकूल होकर प्रजा के साथ पिता के समान बरते उस राज्य कार्य में विविध प्रकार के विद्वान अध्यक्षों को सभा नियत करें इनका यही काम है जितने जितने जिस जिस काम में राजपुरुष हों वे नियम अनुसार वर्त कर यथावत काम करते हैं व नहीं जो यथावत करें तो उनका सत्कार और जो विरुद्ध करें तो उनको यथावत दंड किया करें सदा जो राजाओं का वेद प्रचार रूप अक्षय कोश है उसके प्रचार के लिए जो कोई यथावत ब्रह्मचर्य से वेदादि शास्त्रों को पढ़कर गुरुकुल से आवे उसका सत्कार राजा और सभा यथावत करें तथा उनका भी जिनके पढ़ाए हुए विद्वान होंगे इस बात के करने से राज्य में विद्या की उन्नति होकर अत्यंत उन्नति होती है जब कभी प्रजा का पालन करने वाले राजा को कोई अपने से छोटा तुल्य और उत्तम संग्राम में आह्वान करे तो क्षत्रियों के धर्म का स्मरण करके संग्राम में जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात बड़ी चतुराई के साथ उनसे युद्ध करे जिससे अपना ही विजय हो जो संग्रामों में एक दूसरे को हनन करने की इच्छा करते हुए राजा लोग जितना अपना सामर्थ्य हो बिना डर पीठ ना दिखा युद्ध करते हैं वे सुख को प्राप्त होते हैं इससे विमुख कभी ना हो किंतु कभी कभी शत्रु को जीतने के लिए उनके सामने से छिप जाना उचित है क्योंकि जिस प्रकार से शत्रु को जीत सके वैसे काम करें जैसा सिंह क्रोध में सामने आकर शस्त्र शस्त्रि में शीघ्र भस्म हो जाता है वैसे मूर्खता से नष्ट भ्रष्ट ना हो जाए युद्ध समय में ना इधर उधर खड़े ना नपुंसक ना हाथ जोड़े हुए ना जिसके सिर के बाल खुल गए हों ना बैठे हुए ना मैं तेरे शरण हूं ऐसे को ना सोते हुए ना मूर्छा को प्राप्त हुए ना नग्न हुए ना आयुद्ध से रहित ना युद्ध करते हुए को देखने वालों ना शत्रु के साथी ना आयुद्ध के प्रहार से पीड़ा को प्राप्त हुए ना दुखी ना अत्यंत घायल ना डरे हुए और ना पलायन करते हुए पुरुष को सत पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए योद्धा लोग कभी मारे किंतु उनको पकड़ के जो अच्छे हों बंदी गृह में रखते और भोजन आच्छादन यथावत देवी और जो घायल हुए हों हु, उनको औषध आदि विधि पूर्वक करें ना उनको चिड़ावे ना दुख देवे जो उनके योग्य काम हो करावे विशेष इस पर ध्यान रखें कि स्त्री बालक वृद्ध और आतुर तथा शोक युक्त पुरुषों पर शस्त्र कभी ना चढ़ावे उनके लड़के बालों को अपने संतानवत पाले और स्त्रियों को भी पाले उनको अपनी मां बहन और कन्या के समान समझे कभी विषय शक्ति की दृष्टि से भी ना देखें, जब राज्य अच्छे प्रकार जम जाए और जिनमें पुनः पुनः युद्ध करने की शंका ना हो उनको सत्कार पूर्वक छोड़कर अपने अपने घर व देश को भेजते भी और जिनसे भविष्य काल में विघ्न होना संभव हो उनको सदा कारागार में रखें। और जो पलायन अर्थात भागे और डरा हुआ वृत्त, शत्रुओं से मारा जाए वह उस स्वामी के अपराध को प्राप्त होकर दंडनीय हो और जो उसकी प्रतिष्ठा है जिससे इस लोक और परलोक में सुख होने वाला था उसको उसका स्वामीन ले लेता है जो भागा हुआ मारा जाए, उसको कुछ भी सुख नहीं होता उसका पुण्य फल सब नष्ट हो जाता है और उस प्रतिष्ठा को वह प्राप्त हो जिसने धर्म से यथावत युद्ध किया हो इस व्यवस्था को कभी न तोड़े कि जो जो लड़ाई में जिस जिस वृत्त वा अध्यक्ष ने रथ घोड़े हाथी छत्र धान धान गाय आदि पशु और स्त्रियां तथा अन्य प्रकार के सब द्रव्य और घी तेल आदि के कुप्पे जीते हों वही उस उसका ग्रहण करें परंतु सेनास्थ जन भी उन जीते हुए पदार्थों में से सोलवा भाग राजा को देवे और राजा भी सेनास्त्र योद्धाओं को उस धन में से जो सब ने के जीता है सोलवा भाग देवे और जो कोई युद्ध में मर गया हो उसकी स्त्री और संतान को उसका भाग देवे और उसकी स्त्री तथा असमर्थ लड़कों का यथावत पालन करें जब उसके लड़के समर्थ हो जाएं, तब उनको यथा योग्य अधिकार दे जो कोई अपने राज्य की रक्षा वृद्धि प्रतिष्ठा विजय और आनंद वृद्धि की इच्छा रखता हो वह इस मर्यादा का उल्लंघन कभी ना करे अलब्धम शैव लिप्सेत लब्धम रक्षेत प्रयत्नत रक्षि पात्रेषु वृद्ध पात्रु निक्षिपे अलब्धमीछे दंडेन लक्षेदेक्ष रक्षि वर्धएद वृद्ध्या वृद्ध दानेन निक्षिपे अययत न मायाम स्वसंवृतः नास्य मयय परो निस्वृत ना्य छिद्रिद्याद्रम परस्यतु गुहेत गूतकर्म इवांगा रक्षे विवरमात्मन बकवच्चिदर्थन् सिंहवच्च पराक्रमे वृकवच्चावुंपेत शशवच्च विजयमानस्य ुपन्थिता वशंसर्वान्दिपक्रमे यथोतिता कक्षम ध्यम चेन्द्रिपो राष्ट्रम हनिया पिपंथिन राजा यह मोहादराजा स्वराष्ट्रम यशय्नपेक्षिरा भृश्य राजीवताच सबाधव शरीरकर्षण प्राण यथा तथा ज्यामण क्षीयते राष्ट्रकर्षण राष्ट्रस्य संग्रहे निधानिदे सुसंगृहतराष्ट्रो हि पार्थिव सुखमेधते मेंधते पंचा मध्ये गुम्ठित ग्रामशता कुट्री संग्रह ग्रामस दश ग्रामपति विशतीशं शहस्रपतिम षा सपन्नाक शनक स्वयं शंसे ग्रामदशेषा दशेषो विंशतीशिन विशतीशस्तु तत्स शंसेमशस् सहस्रपतये स्वयं ग्राम्याणि कार्याणि पृथक् त्राम्या पृथ्कार चि राज्य सचिव स्निगस्ता पश्येद्रिता नगरे नगरे कम, सर्वार्थ कुत्सचिंतक घोररूपम् स्थान ग्रहम् ग्रह सूपरक्रमे सदा स्वयं तषावत सम्यु तच्चे राज्यों रक्षाधिकृताः परस्वादायिनः भृत्या भवन्ति भृत्याए तेभ्यो रक्षेमा प्रज ये पापचेतसः कार्यकेभ्योत्थम गृहु राजा तर्वस्व प्रवासनम् यह मनुस्मृति का वचन है राजा और राजसभा अलब्ध की प्राप्ति की इच्छा प्राप्त की प्रयत्न से रक्षा करे रक्षित को बढ़ावे और बढ़े हुए धन को वेद विद्या धर्म का प्रचार विद्यार्थी वेद मार्गोपदेशक तथा असमर्थ अनाथों के पालन में लगावे इस चार प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन को जाने आलस्य छोड़कर इसका भलीभांति नित्य अनुष्ठान करें, दंड से अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा नित्य देखने से प्राप्त की रक्षा रक्षित को वृद्धि अर्थात ब्याज आदि से बढ़ावे और बढ़े हुए धन को पूर्वोक्त मार्ग में नित्य व्यय करें। कदापि किसी के साथ छल से ना बरते किंतु निष्कपट होकर सब से बर्ताव रखें और नित्य प्रति अपनी रक्षा करके शत्रु के किए हुए छल को जान के निवृत्त करें कोई शत्रु अपने छिद्र अर्थात निर्बलता को ना जान सके और स्वयं शत्रु के छिद्रों को जानता रहे जैसे कछुआ अपने अंगों को गुप्त रखता है वैसे शत्रु के प्रवेश करने के छिद्र को गुप्त रखे जैसे बगुला ध्यान अवस्थित तो होकर मच्छी पकड़ने को ताकता है वैसे अर्थ संग्रह का विचार किया करे द्रव्यादि पदार्थ और बल की वृद्धि कर शत्रु को जीतने के लिए सिंह के समान पराक्रम करें, चीता के समान छिपकर शत्रुओं को पकड़े और समीप आए बलवान शत्रुओं से ससा के समान दूर भाग जाए और पश्चात उनको छल से पकड़े इस प्रकार विजय करने वाले सभापति के राज्य में जो परिपंथी अर्थात डाकू लुटेरे हों उनको साम मिला लेना दाम कुछ देकर भेद फोड़ तोड़ करके वश में करें और जो इनसे वश में ना हो तो अति कठिन दंड से वश में करें जैसे धान्य का निकालने वाला छिलकों को अलग कर धान्य की रक्षा करता अर्थात टूटने नहीं देता है वैसे राजा डाकू चोरों को मारे और राज्य की रक्षा करे जो राजा मोह से, से अविचार से अपने राज्य राज्य को दुर्बल करता है, वह और अपने बंधु सहित जीवन से पूर्व ही शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है जैसे प्राणियों के प्राण शरीरों के कृषि करने से हो जाते हैं। वैसे ही प्रजाओं को दुर्बल करने से राजाओं के प्राण, बंधु सहित नष्ट हो जाते हैं। इसलिए राजा और राजसभा राज की सिद्धि के लिए ऐसे प्रयत्न करें कि जिससे राज कार्य यथावत सिद्ध हो जो राजा राज्यपालन में सब प्रकार तत्पर रहता है उसको सुख सदा बढ़ता है इसलिए दो तीन पांच और सौ ग्रामों के बीच में राजस्थान रखें जिसमें यथा योग्य भृत्य अर्थात कामदार आदि राज पुरुषों को रखकर सब राज्य के कार्यों को पूर्ण करें एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रखें उन्हीं दश ग्रामों के ऊपर दूसरा उन्हीं उन्हीं ग्रामों ग्रामों के तीसरा, उन्हीं सौ ग्रामों के ऊपर ऊपर तीसरा, चौथा और उन्हीं सहस ग्रामों के ऊपर पांचवा पुरुष रखें अर्थात जैसे आजकल एक ग्राम में एक पटवारी उन्हीं दस ग्रामों में एक थाना और दो थानों पर एक बड़ा थाना और उन पांच थानों पर एक तहसील और दस तहसीलों पर एक जिला नियत किया है ये वही अपने मनु आदि धर्मशास्त्र से राजनीति का प्रकार लिया है इसी प्रकार प्रबंध करें और आज्ञा देवी के वह एक एक ग्रामों का पति ग्रामों में नित्य प्रति जो जो दोष उत्पन्न हों उन उनको गुप्तता से दश ग्राम के पति को विदित कर दे और वह दश ग्राम अधिपति उसी प्रकार 20 ग्राम के स्वामी को दस ग्रामों का वर्तमान नित्य प्रति जना देगा और 20 ग्रामों का अधिपति 20 ग्रामों के वर्तमान शत ग्राम अधिपति को नित्य प्रति निवेदन करें वैसे 100-100 ग्रामों के पति आप सहस्त्र अधिपति अर्थात हजार ग्रामों के स्वामी को 100-100 ग्रामों के वर्तमान प्रतिदिन जनाया करें और 20-20 ग्राम के पांच अधिपति 100-100 ग्राम के अध्यक्ष को और वे सहस्त्र सहस्त्र के दश अधिपति दश सहस्त्र के अधिपति को और वे दश दश हजार के दश अधिपति लक्ष ग्रामों की राज्यसभा को प्रतिदिन का वर्तमान जनाया गया और वे सब राज्यसभा महाराज सभा अर्थात सार्वभौम चक्रवर्ती महाराज सभा में सब भूगोल का वर्तमान जनाया और एक एक दश दश पर दो सभापति वैसे करें जिनमें एक राज्य सभा में और दूसरा अध्यक्ष आलस्य छोड़कर सब न्यायाधीश आदि राज पुरुषों के कामों को सदा घूमकर देखते रहे बड़े बड़े नगरों में एक एक विचार करने वाली सभा का सुंदर उच्च और विशाल जैसा के चंद्रमा है वैसा एक-एक घर बनाने। उसमें बड़े बड़े विद्यावृद्ध की जिन्होंने विद्या से सब प्रकार की परीक्षा की हो वे बैठकर विचार किया करें जिन नियमों से राजा और प्रजा की उन्नति हो वैसे वैसे नियम और विद्या प्रकाशित किया करें जो नित्य घूमने वाला सभापति हो उसके आधीन सब गुप्तचर अर्थात दूतों को रखे जो राजपुरुष और प्रजा पुरुषों के साथ नित्य संबंध रखते हो और वे भिन्न भिन्न जाति के रहीं उनसे सब राज और राजपुरुषों के सब दोष और गुण गुप्त रीति से जाना करें, जिनका अपराध हो उनको दंड और जिनका गुण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा किया करें। राजा जिनको प्रजा की रक्षा का अधिकार देवे वे धार्मिक सुपरीक्षित विद्वान कुलीन हों, उनके आधीन प्राय षट् और पर पदार्थ हरने वाले चोर डाकुओं को भी नौकर रख के उनको दुष्ट कर्म से बचाने के लिए राजा के नौकर करके उन्हीं रक्षा करने वाले विद्वानों के स्वाधीन करके उनसे इस प्रजा की रक्षा यथावत करें जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से गुप्त धन लेके पक्षपात से अन्याय करें उनका सर्वस्व हरण करके यथा योग्य दंड देकर ऐसे देश में रखें कि जहां से पुनः लौटकर कर न आ सके क्योंकि यदि उसको दंड ना दिया जाए तो उसको देख के अन्य राजपुरुष भी ऐसे दुष्ट काम करें और दंड दिया जाए तो बचे रहे परंतु जितने से उन राजपुरुषों का योग क्षेम भली भांति हो और वे भली भांति धनाढ़ भी हों, उतना धन व भूमि राजा की ओर से मासिक व वा वार्षिक अथवा एक बार मिला करे और जो वृद्ध हों, उनको भी आधा मिला करे परंतु ये ध्यान में रखें कि जब तक वे जिए तब तक वह जीव का बनी रहे पश्चात नहीं परंतु इनके संतानों का सत्कार व नौकरी उनके गुण के अनुसार अवश्य देवे और जिसके बालक जब तक समर्थ हूं उनकी स्त्री जीती हो तो उन सबके निर्वाह अर्थ राज्य की ओर से यथा योग्य धन मिला करे परंतु जो उसकी स्त्री व लड़के कुकर्मी हो जाएं तो कुछ भी ना मिले ऐसी नीति राजा बराबर रखे यथा यथाफल नुज्येत राजा कर्ता च कर्मण तथावेक्ष राष्ट्रे कल्पयेत सततम करान यथाल्पा अल्पमदन्त्याद्यम अल्प मदंत वार्यों को सषट पदा तथा ग्रहीत राष्ट्रद्राज्यािंदत्मूल परातितृष्णया उछिंदनोमूलम आत्मा ताीडियत तीक्षण मृदु सिया वीक्ष्य महीपति तीक्षण मृदु राजा भवति सव सी आत्मनः विधाद्यम आत्मन युक्तवामशेदिमा प्रजा विक्रोशंत ये दस्यु प्रजा संपश्यत सभृत मृत स नीवती क्षत्रिस्म राजा धर्मेण युज्यते युज्य मनुस्मृति का वचन है जैसे राजा और कर्मों का कर्ता राजपुरुष व प्रजाजन सुख रूप फल से युक्त होवे वैसे विचार करके राजा तथा राज सभा राज्य में कर स्थापन करें जैसे जोक बछड़ा और भमरा थोड़े थोड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं वैसे राजा प्रजा से थोड़ा थोड़ा वार्षिक कर ले अति लोभ से अपने दूसरों के सुख के मूल को नष्ट उप ना क्योंकि जो व्यवहार और सुख मूल का छेदन करता है वह अपने और उनको पीड़ा ही देता है जो महापति कार्य को देख के तीक्षण और कोमल भी होवे वह दुष्टों पर तीक्ष्ण और श्रेष्ठों पर कोमल रहने से राजा अति माननीय होता है इस प्रकार सब राज्य का प्रबंध करके सदा इसमें युक्त और प्रमाद रहित होकर अपनी प्रजा का पालन निरंतर करे जिस भृत्य सहित देखते हुए राजा के राज्य में से डाकू लोग रोती विलाप करती प्रजा के पदार्थ और प्राणों को हरते रहते हैं वह जानो सहित मृतक जीता नहीं और महा दुख का पाने वाला है इसलिए राजाओं का प्रजा पालन ही करना परम धर्म है और जो मनुस्मृति के सप्तम अध्याय में कर लेना लिखा है और जैसा सभा नियत करे उसका भोगता राजा धर्म से युक्त होकर सुख पाता है इसके विपरीत दुख को प्राप्त होता है उत्थाय पश्चिमे या मे कृतोच समाह हु ब्राह्मणाश्चार्च्य प्रशेद स शुभांस तथि प्रजा सर्वा प्रतिनंद्य विसर्जिए सह प्रजा सर्वा मंत्रि गिरीपृ वा रो ग्य निशलाके मंत्रवाता मंत्र न जानती सगम्य पृथग्जना सकत्सना पृथिवीं भुंक्ते कोशहीनोपि पार्थिव जब पिछली प्रहर रात्रि तब उठे शौच और सावधान होकर परमेश्वर का ध्यान अग्निहोत्र धार्मिक के विद्वानों का सत्कार और भोजन करके भीतर सभा में प्रवेश करें वहां खड़ा रहकर जो प्रजाजन उपस्थित हूं उनको मान्य दे और उनको छोड़कर मुख्यमंत्री के साथ राज्य व्यवस्था का विचार करें पश्चात उसके साथ घूमने को चला जाए पर्वत के शिखर अथवा एकांत घर वा जंगल जिसमें एक एक भी ना हो वैसे एक स्थान में बैठकर विरुद्ध भावना को छोड़ मंत्री के साथ विचार करे जिस राजा के गूढ़ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते अर्थात जिसका विचार गंभीर शुद्ध परोपकारार्थ, सदा गुप्त रहे वह धनहीन भी राजा सब पृथ्वी के राज्य करने में समर्थ होता है इसलिए अपने मन से एक भी काम ना करे की जब तक सभासदों की अनुमति ना दी आसनम चानम च धि विग्रहमे च कार्य वीक्ष प्रयुंजीत संश्रयमेव संधि तो द्विवधम विद्या विग्रहमे उनासने संश्रय स्मृता सनयानकर्मा च विपरीत तथा त्वायति संधिर जेयो स्वयं कृतश्च स्वयंश अकाले काले एवं मित्रपकते द्विध द्विविधो विग्रहः स्मृतः के कार्ये प्राप्ते यद्रिच्छया संहत से च मित्रे द्विवध्य से क्षीण से चमशो मित्रस्य दैवात्व मित्रेन द्विवधम स्मृतमासनम बल्स स्वामीन स्थिते द्विवधम कीर्त्यतेवैधागुण्य गुणवेदि अर्थसंपादनाथ पीड्यम स शत्रु साधुषु व्यपदेशा द्विध संश्रय स्मृत यदे आयत आधिक्य ध्रुवमात्मनः तदात्वे चा पीडां तदा सधि सश्रिएत यदा प्रकृष्टा मेता सर्वास्कृतिर्भृशम अत्युछ्रिम तदा तदावी विग्रह यदा मन्येत भेन स्वकम् परस्य बल पर विपरीत चायाद प्रति यदा सियाक्षीण वाहन बल तदाप्रयत्न शनक सां मन्ये तारिम यदा राजा सर्वथा बलवत्म तदा द्विधा बलं कार्यमात्मनः यदा पर तो गमनीयतमो भव संश्रयेत् क्षिप्रम धाक बलि नृपम निग्रह प्रकृतीना चुियाबल से उपसेत्य गुरु यहा यदि तश्ये दोषं संश्रयकार तत्रापि समाचरित जब राजादि राजपुरुषों को यह बात लक्ष्य में रखने योग्य है जो स्थिरता शत्रु से लड़ने के लिए जाना उनसे मेल कर लेना दुष्ट शत्रुओं से लड़ाई करना दो प्रकार की सेना करके विजय कर लेना और निर्बलता में दूसरे प्रबल राजा का आश्रय लेना यह छह प्रकार के कर्म यथा योग्य कार्य को विचार कर उसमें युक्त करना चाहिए राजा जो संधि विग्रह ज्ञान आसन द्वैदी भाव और संश्रय दो दो प्रकार के होते हैं उनको यथावत जाने संधि शत्रु से मेल अथवा उससे विपरीतता करे परंतु वर्तमान और भविष्यत में करने के काम बराबर करता जाए यह दो प्रकार का मेल कहता है विग्रह कार्य सिद्धि के लिए उचित व अनुचित समय में स्वयं किया व मित्र के अपराध करने वाले शत्रु के साथ विरोध दो प्रकार से करना चाहिए यान अकस्मात कोई कार्य प्राप्त होने में एकाकी व मित्र के साथ मिलकर शत्रु की ओर जाना यह दो प्रकार का गमन कहाता है स्वयं किसी प्रकार क्रम से क्षीण हो जाए अर्थात निर्बल हो जाए अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान में बैठ रहना यह दो प्रकार का आसन कहा था कार्य सिद्धि के लिए सेनापति और सेना के दो विभाग करके विजय करना दो प्रकार का द्वैध कहा था एक किसी अर्थ की सिद्धि के लिए किसी बलवान राजा व किसी महात्मा की शरण लेना जिससे शत्रु से पीड़ित ना हो दो प्रकार का आश्रय लेना कहाता है जब यह जान ले कि इस समय युद्ध करने से थोड़ी पीड़ा प्राप्त होगी और पश्चात करने से अपनी वृद्धि और विजय अवश्य होगा तब शत्रु से मेल करके उचित समय तक धीरज करें जब अपनी सब प्रजा व सेना अत्यंत प्रसन्न उन्नतिशील और श्रेष्ठ जानी वैसे अपने को भी समझे तभी शत्रु से विग्रह युद्ध कर लेवे। जब अपने बल अर्थात सेना को हर्ष और पुष्टि युक्त प्रसन्न भाव से जाने और शत्रु का बल अपने से विपरीत निर्बल हो जावे तब शत्रु की ओर युद्ध करने के लिए जब सेना बल वाहन से क्षीण हो जाए तब शत्रुओं को धीरे धीरे प्रयत्न से शांत करता हुआ अपने स्थान में बैठा रहे जब राजा शत्रु को अत्यंत बलवान जाने तब दि ग दो प्रकार की सेना करके अपना कार्य सिद्ध करे जब आप समझ लेवे कि अब शीघ्र शत्रुओं की चढ़ाई मुझ पर होगी तभी किसी धार्मिक बलवान राजा का आश्रय शीघ्र ले लेवे। जो प्रजा और अपनी सेना और शत्रु के बल का निग्रह करे अर्थात रोके उसकी सेवा सब यत्नों से गुरु के सदृश नित्य किया करे जिसका आश्रय लेवे उस पुरुष के कर्मों में दोष देखे तो वहां भी अच्छे प्रकार युद्ध ही को निशंक होकर करे जो धार्मिक राजा हो उससे विरोध कभी ना करें, किंतु उससे सदा मेल रखें और जो दुष्ट प्रबल हो उसी के जीतने के लिए यह पूर्वेक्त प्रयोग करना उचित है सर्वोपायन नीतिज्ञ पृथिवीपति यथास्याभ्यधिका न स्युर मित्रोदासीनशत्र आयति्याद्चारे अतीता गुणदोष तत्व आयत गुणजद क्षिप्रय अतीते तथा अतीशेषज्ञ शत्रुये यथैनमसंद्युमोदासीनशत्रद्याको नय नीति को जानने वाला पृथ्वीपति राजा जिस प्रकार इसके मित्र उदासीन मध्यस्थ और शत्रु अधिक न हो ऐसे सब उपायों से वर्ते सब कार्यों का वर्तमान में कर्तव्य और भविष्यत में जो जो करना चाहिए और जो जो काम कर चुके उन सब के यथार्थता से गुण दोषों को विचारें पश्चात दोषों के निवारण और गुणों की स्थिरता में यत्न करें जो राजा भविष्य अर्थात आगे करने वाले कर्मों में गुण दोषों का ज्ञाता वर्तमान में तुरंत निश्चय का करता और किए हुए कार्यों में शेष कर्तव्यों को जानता है वह शत्रुओं से पराजित कभी नहीं होता सब प्रकार से राजपुरुष विशेष सभापति राजा ऐसा प्रयत्न करे कि जिस प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन और शत्रु को वश में करके अन्यथा ना करावे ऐसे मोह में कभी ना फंसे यही संक्षेप से विनय अर्थात राजनीति कहाती है कृतवा विधानम मूलेतु चारान मूल तो यात्रिक त्रिविधम मार्गम चारा सम्य संशोध्यत्रिवधि बल स्वक सांपरायिक यायाद यादिपुर शन शत्रुसे मित्रे सहि युक्त भवप्रतगते चि कष्टतरोपु दंडव्यूहन तन्मागटेन व वराह सूच्यावा वराहमक्या सूच्या ततो विस्तारयेत् भयमाशंके पद्मेन पद व्यूहेन निविशेता सदा स्वयं सेनापति सेनापतिबलाध्यक्ष सर्वदिक्षु यतश्च ताम वेश भयमाशंके प्राची तिश्मा स्थपेदातासा समत स्थे कुशलान अभीरून अकारिण संहताद काम विस्तार बहून सूच्या वज्रेण चैताून व्यूह्य योधनाश्वयु्येत अनुपे अूपे नौद्वीपस्त वृक्ष चाप रिचर्मायुस्थले प्रहर्षे बलम व्यूह्य समय परीक्षे विजानीया राष्ट्रम रीन्ोधयता उपरुरी राष्ट्र चास्ोपीडषा सततके धनम भिंद तड़ागानी प्राकारा तथा खास्त समकंद रासिए प्रमान चुवीत धर्मान् यथोदिता रन पूजेद प्रधानपुर सह आदानमकर दानम च प्रियकार अभी अर्थ कालेक्त प्रशस्त यह मनुस्मृति का वचन है जब राजा शत्रुओं के साथ युद्ध करने को जावे तब अपने राज्य की रक्षा का प्रबंध और यात्रा की सब सामग्री यथाविधि करके सब सेना यान वाहन शस्त्रास्त्र आदि पूर्ण लेकर सर्वत्र दूतों अर्थात चारों ओर के समाचार को देने वाले पुरुषों को गुप्त स्थापन करके शत्रुओं की ओर युद्ध करने को जावे तीन प्रकार के मार्ग अर्थात एक स्थल भूमि में दूसरा जल समुद्र व नदियों में तीसरा आकाश मार्गों को युद्ध बनाकर भूमि मार्ग में रथ अश्व हाथी जल में नौका और आकाश में विमान आदि जानों से जावे और पैदल रथ हाथी घोड़े शस्त्र और अस्त्र खान पान आदि सामग्री को यथावत साथ ले बलयुक्त पूर्ण करके किसी निमित्त को प्रसिद्ध करके शत्रु के नगर के समीप धीरे धीरे जावे जो भीतर से शत्रु से मिला हो और अपने साथ भी ऊपर से मित्रता रखे गुप्तता से शत्रु को भेद देवे उसके आने जाने में उससे बात करने में अत्यंत सावधानी रखे क्योंकि भीतर शत्रु ऊपर मित्र पुरुष को बड़ा शत्रु समझना चाहिए सब राजपुरुषों को युद्ध करने की विद्या सिखावे और आप सीखे तथा अन्य प्रजाजनों को सिखावे जो पूर्व शिक्षित योद्धा होते हैं वे ही अच्छे प्रकार लड़ लड़ा जानते हैं जब शिक्षा करें, तब दंड व्यूह। के समान सेना को चलावे शकट जैसे शकट अर्थात गाड़ी के समान वारा जैसे सुअर एक दूसरे के पीछे दौड़ते जाते हैं और कभी कभी सब मिलकर झुंड हो जाते हैं वैसे मकर जैसा मगर पानी में चलते हैं वैसे सेना को बनावे सूची व्यूह जैसे सुई का अग्रभाग सूक्ष्म पश्चात स्थूल और उससे सूत्र स्थूल होता है वैसी शिक्षा से सेना को बनावे और जैसे नीलकंठ ऊपर नीचे झपट मारता है इस प्रकार सेना को बनाकर लड़ावे जिधर भय विदित हो उसी ओर सेना को फैलावे सब सेना के पतियों को चारों ओर रख के पद्म व्यू, अर्थात पद्माकार, चारों ओर से सेनाओं को रख के मध्य में आप रहे सेनापति और बलाध्यक्ष अर्थात आज्ञा का देने और सेना के साथ लड़ने लड़ाने वाले वीरों को आठों दिशाओं में रखें जिस ओर से लड़ाई होती हो उसी ओर से सब सेना का मुख रखें। परंतु दूसरी ओर भी पक्का प्रबंध रखे नहीं तो पीछे वा पार्श्व से शत्रु की घात होने का संभव होता है जो गुल्म, स्तंभों के तुल्य युद्ध विद्या से सुशिक्षित धार्मिक स्थित होने और युद्ध करने में चतुर भय रहित और जिनके मन में किसी प्रकार का विकार ना हो उनको चारों ओर सेना के रखे जो थोड़े पुरुषों से बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो मिलकर लड़ावे और काम पड़े तो उन्हीं को झट फैला देवे जब नगर दुर्ग व शत्रु की सेना में प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तो सब सूची व्यूह अथवा वज्र व्यूह जैसे दुधारा खड़ग दोनों ओर युद्ध करते जाएं और प्रविष्ट भी होते चलें। वैसे अनेक प्रकार के व्यूह अर्थात सेना को बनाकर लड़ा भी जो सामने शतघ् भूषुंडी बंदूक छूट रही हो तो सर्प व्यू, अर्थात सर्प के समान सोते सोते चले जाएं। जब तोपों के पास पहुंचे तब उनको मार व पकड़ तोपों का मुख शत्रु की ओर फेर उन्हीं तोपों से व बंदूक आदि से उन शत्रुओं को मारे अथवा वृद्ध पुरुषों को तोपों के मुख के सामने घोड़ों पर सवार करा दौड़ावे और मारे बीच में अच्छे अच्छे सवार रहे एक बार धावा कर शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर पकड़ ले अथवा भगा दे जो समूमि में युद्ध करना हो तो रथ घोड़े और पदातियों से और जो समुद्र में युद्ध करना हो तो नौका और थोड़े जल में हाथियों पर वृक्ष और झाड़ी में बाण तथा स्थल बालू में तलवार और ढाल से युद्ध करें करावे जिस समय युद्ध होता हो उस समय लड़ने वालों को उत्साहित और हर्षित करें जब युद्ध बंध हो जाए तब जिससे शौर्य और युद्ध में उत्साह हो वैसे वक्त तत्वों से सबके चित्त को खान पान अस्त्र शस्त्र सहाय और औषध आदि से प्रसन्न रखे व्यूह के बिना लड़ाई ना करें ना करावे लड़ती हुई अपनी सेना की चेष्टा को देखा करें ठीक ठीक लड़ती है व कपट रखती है किसी समय उचित समझे तो शत्रु को चारों ओर से घेर रोक रखें और इसके राज्य को पीड़ित कर शत्रु के चारा अन्न जल और ईंधन को नष्ट दूषित कर दें। शत्रु के तालाब नगर के प्रकोट और खाई को तोड़फोड़ दें। रात्रि में उनको त्रास भय देवे और जीतने का उपाय करें। जीत कर उनके साथ प्रमाण, करेंदि लिखा लेवे और जो उचित समय समझे तो उसी के वंशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा कर दें और उससे लिखा लेवे कि तुमको हमारी आज्ञा के अनुकूल अर्थात जैसी धर्मयुक्त राजनीति है उसके अनुसार चल के न्याय से प्रजा का पालन करना होगा ऐसे उपदेश करें और ऐसे पुरुष उनके पास रखें कि जिससे पुनः उपद्रव न हो और जो हार जाए उसका सत्कार प्रधान पुरुषों के साथ मिलकर रत्नादि उत्तम पदार्थों के दान से करें और ऐसा ना करें कि जिससे उसका योगक्षेम भी ना हो जो उसकी बंदी बंदीगृह करें तो भी उसका सत्कार यथा योग्य रखे जिससे वह हारने के शोक से रहित होकर आनंद में रहे क्योंकि संसार में दूसरे का पदार्थ ग्रहण करना अप्रीति और देना प्रीति का कारण है और विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना और उस पराजित के मनोवांछित पदार्थों का देना बहुत उत्तम है और कभी उसको चिढ़ावे नहीं ना हंसी और ठट्ठा करें ना उसके सामने हमने तुझको पराजित किया है ऐसा भी कहीं किंतु आप हमारे भाई हैं इत्यादि मान्य प्रतिष्ठा सदा करें हिरण्य भूमि संप्राप्तिया पार्थिव न तथईते यहाँ ध्रुवं लब्ध्वा कृशम्यायतिम्ध धर्मच्च तुष्ट प्रकृतिमेच अथिारंभम लघुमि प्रशस्यते दक्षम प्राज्य कुली शूरमच कष्टमाहु दाताज कष्टिंबुधा आर्यता पुरषज्ञानम शौर्य करुणेदीता स्थौलक्ष्य सतत उदासीन गुणोदय यह मनुस्मृति का वचन है मित्र का लक्षण यह है राजा सुवर्ण और भूमि की प्राप्ति से वैसा नहीं बढ़ता कि जैसे निश्चल प्रेम युक्त भविष्यत की बातों को सोचने और कार्य सिद्धि करने वाले समर्थ मित्र थवा दुर्बल मित्र को भी प्राप्त होकर बढ़ता है धर्म को जानने और कृतज्ञ अर्थात किए हुए उपकार को सदा मानने वाले प्रसन्न स्वभाव अनुरागी स्थिर आरंभी लघु छोटे भी मित्र को प्राप्त होकर प्रशंसित होता है सदा इस बात को दृढ़ रखें कभी बुद्धिमान कुलीन शूरवीर चतुर दाता किए हुए को जानने हारे और धैर्यवान पुरुष को शत्रु ना बनावे क्योंकि जो ऐसे को शत्रु बनावेगा वह दुख पावेगा उदासीन का लक्षण जिसमें प्रशंसित गुणयुक्त अच्छे बुरे मनुष्यों का ज्ञान शुरवीरता करुणा भी स्थूल लक्ष्य अर्थात ऊपर ऊपर की बातों को निरंतर सुनाया करें वह उदासीन कहता है एवं सर्विदम राजा सहसमंत्रिय मंत्रिभि व्यायाम व्यालुत्य मध्याने भोक्त मंतपुर विषेद पूर्वोक्त प्रातः काल समय उठे शौचादी संधोपासन अग्निहोत्र कर व करा सब मंत्रियों से विचार कर सभा में जा सब भृत और सेना सेनाध्यक्षों के साथ मिल उनको हर्षित कर नाना प्रकार की व्यूह शिक्षा अर्थात कवायद कर करा सब घोड़े हाथी गाय आदि स्थान शस्त्र और अस्त्र का कोष तथा वैद्यालय धन के कोषों को देख सब पर दृष्टि नित्य प्रति देकर जो कुछ उनमें हो उनको निकाल व्यायामशाला भोजन के लिए अंतपुर अर्थात पत्नी आदि के निवास स्थान में प्रवेश करें और भोजन सुपरीक्षित बुद्धिबल पराक्रम वर्धक रोग विनाशक अनेक प्रकार के अन्न व्यंजन पान आदि सुगंधित मिष्ठादि अनेक रस युक्त उत्तम करे कि जिससे सदा सुखी रहे इस प्रकार सब राज्य के कार्यों की उन्नति किया करे प्रजा से कर लेने का प्रकार पंचाशत भाग आदेयो राज्य पशु हिरण्यो धान्याना मष्टमो भागः षो द्वादश एव यह मनुस्मृति का वचन है जो व्यापार करने वाले व वा शिल्पी को सुवर्ण चांदी का जितना लाभ हो उसमें से पचासवा भाग चावल आदि अन्नों में छठा आठवा व बारवा भाग लिया करें और जो धन लेवे तो भी उस प्रकार लेवे के जिससे किसान आदि खाने पीने और धन से रहित होकर दुख ना पावे क्योंकि प्रजा के धानाढ़ आरोग्य खानपान आदि से संपन्न रहने पर राजा की बड़ी उन्नति होती है प्रजा को अपने संतान के सदृश्य सुख देवी और प्रजा अपने पिता सदृश्य राजा राजा और राजपुरुषों को जाने। ये बात ठीक है कि राजाओं के राजा किसान आदि परिश्रम करने वाले हैं और राजा उनका रक्षक है जो प्रजा ना हो तो राजा किसका और राजा ना हो तो प्रजा किसकी कहावे दोनों अपने अपने काम में स्वतंत्र और मिले हुए प्रीति युक्त काम में परतंत्र रहे प्रजा की साधारण सम्मति के विरुद्ध राजा व राजपुरुष न हो राजा की आज्ञा के विरुद्ध राजपुरुष व प्रजा न चले यह राजा का राज किए निज काम अर्थात जिसको पॉलिटिकल कहते हैं संक्षेप में कह दिया अब जो विशेष देखना चाहे वे चारों वेद मनुस्मृति शुक्र नीति महाभारत आदि में देख करे, निश्चय करें। और जो प्रजा का न्याय करना है वह व्यवहार मनुसमृति के अष्टम और नवम अध्याय आदि की रीति से करना चाहिए परंतु यहाँ भी संक्षेप से लिखते हैं प्रत्यहम देश दृष्टि शास्त्र शस्त्रदृष्टैश्चुशु मगेशु निबद्धा पृथक् पृथक त्यम ऋणादन निक्षेपस्वाम विक्रय संयुत्थनपकर्म च वेतन से संविद्रम क्रयविक्रयानुशयो विवाद स्वामीपाल सीमा विवादर्मच्य पारुष्ये के साहस च स्त्री स्त्रीसंग्रहणमे चीपुंधर्मो विभाग दूतमाच पद्यदशतावहारस्थिताह विवादम, विवादता नृण कुरियात् कार्य धम शाश्वतमाश्रि कुत्न धर्म विदस्व सभा योपतिषते शल्या न कृंत सभावा न प्रव्य वक्त वमंजस अब्रुवन्बिब्रुवन्वा नरोबिषि यो ह्यधर्मेण सत्य्रितेन हन्यते प्रेक्षाणा हतास्तत्र सभासद धर्म एवं हंती धर्मो रक्षति रक्षि तस्माधर्मो न धर्मो मनोधर्मो हतोवधी वृषो हि भगवान्धर्मस्त युते हिल वृषम तुर्देवास्तम न निधने सुहृर्मो निधने्युयात शरीरेण सम नाशम सर्वमन्यद्धि गच्छति पादोध पादसाक्षिणमसभासद सर्वान्दों राजानेच्य सभासद एनो गच्छति यत्र छिकार यह मनुस्मृति का वचन है सभा राजा और राजपुरुष सब लोग सदाचार और शास्त्र व्यवहार हेतुओं से निम्नलिखित 18 विवादस्पद मार्गों में विवाद युक्त कर्मों का निर्णय प्रतिदिन किया करें और जो जो नियम शास्त्रोक्त ना पावे उनके होने की आवश्यकता जाने तो उत्तमोत्तम नियम बांधे जिससे राजा और प्रजा की उन्नति हो अठारह मार्ग ये है उनमें से पहला ऋणादान किसी से ऋण लेने देने का विवाह दूसरा निक्षेप धरावट अर्थात किसी ने किसी के पास पदार्थ धरा हो और मांगे पर ना देना तीसरा अस्वामी विक्रय दूसरे के पदार्थ को दूसरा बेच ले चौथा संभूय चमुत्थानम मिल मिला के किसी पर अत्याचार करना पांचवा दत्त्यान कर्म दिए हुए पदार्थ का ना देना छठा वेतन सेव चादाना वेतन अर्थात किसी की नौकरी में से ले लेना वा कम देना अथवा ना देना सातवां प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा से विरुद्ध वर्तना आठवां क्रय विक्रय अनुशय अर्थात लेन देन में झगड़ा होना नवा पशु के स्वामी और पालने वाले का झगड़ा दसवां सीमा का विवाद ग्यारवा किसी को कठोर दंड देना बारवा कठोर वाणी का बोलना तेरवा चोरी डाका मारना चौदवा किसी काम को बलात्कार से करना पंद्रवा किसी की स्त्री व पुरुष का व्यभिचार होना सोलवा स्त्री और पुरुष के धर्म में व्यतिक्रम होना सतरवा विभाग अर्थात दाय भाग में वाद उठना अठारवा दूत अर्थात जड़ पदार्थ और समाह अर्थात चेतन को दाव में धर के जुआ खेलना ये अट्ठारह प्रकार के परस्पर विरुद्ध व्यवहार के स्थान है इन व्यवहारों में बहुत से विवाद करने वाले पुरुषों के न्याय को सनातन धर्म के आश्रय करके किया करें अर्थात किसी का पक्षपात कभी ना करें जिस सभा में अधर्म से घायल होकर धर्म उपस्थित होता है जो उसका शल्य अर्थात तीर्वत धर्म के कलंक को निकालना और अधर्म का छेदन करते अर्थात धर्मी को मान अधर्मी को दंड नहीं मिलता उस सभा में जितने सभासद हैं वे सब घायल के समान समझे जाते हैं धार्मिक मनुष्य को योग्य है कि सभा में कभी प्रवेश ना करे और जो प्रवेश किया हो तो सत्य ही बोले जो कोई सभा में अन्याय होते हुए को देखकर कर मौन रहे अथवा सत्य न्याय के विरुद्ध बोले वह महापापी होता है जिस सभा में अधर्म से धर्म असत्य से सत्य सब सभासदों के देखते हुए मारा जाता है उस सभा में सब मृतक के समान हैं। जानो उनमें से कोई भी नहीं जीता मारा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है इसलिए धर्म का हनन कभी ना करना इस डर से के मारा हुआ धर्म कभी हमको ना मार डाले जो सब ऐश्वर्यों के देने और सुखों की वर्षा करने वाला धर्म है उसका लोप करता है उसको विद्वान लोग वृषल अर्थात शूद्र और नीच जानते हैं इसलिए किसी मनुष्य को धर्म का लोप करना उचित नहीं इस संसार में एक धर्म ही सुहृद है जो मृत्यु के पश्चात भी साथ चलता है और सब पदार्थ व संगी शरीर के नाश के साथ ही नाश को प्राप्त होते हैं अर्थात सब का संग छूट जाता है परंतु धर्म का संग कभी नहीं छूटता जब राज्यसभा में पक्षपात से अन्याय किया जाता है वहां अधर्म के चार विभाग हो जाते हैं उनमें एक अधर्म के कर्ता दूसरा साक्षी तीसरा सभासदों और चौथा पाद अधर्मी सभा के सभापति राजा को प्राप्त होता है जिस सभा में निंदा के योग्य की निंदा स्तुति के योग्य की स्तुति दंड के योग्य को दंड और मान्य के योग्य को मान्य होता है वहां राजा और सभासद पाप से रहित और पवित्र हो जाते हैं पाप के कर्ता ही को पाप प्राप्त होता है अब साक्षी कैसे करनी चाहिए आपता कार्यािण सर्वधर्म विदोलुब्धा वर्जयेत् स्त्रीण साक्षम त्रियह द्विजानाम सद्रिशा द्विजाह स्त्रिय कुरुज सदृशाजा शूद्राश्चू्राण्योनय साहसेशु स्यसंग्रहणेश पारुष्ये न परीक्षेत िण बहुत्व पिगृहणीया साक्षिदे नमेशु तो गुणोत्कृष्टा गुणिदेजोत्मा समर्शना सिद्ध्यति। त्र सत्यं धर्मार्थाभ्याम नहि यते साक्षी दृष्ट नार्य संसदी दृष्ट्रुतादिब्रुवन्नासंसदी अवा नरकमभ्येतीस्वर्गा हीयसे स्वभा नद्रूयुस् तद अतो तदपार्थकम् तद्राह्य व्यावहारिकब्रूयुर्धर्मा तदपार्थक सभाक्षिण्ता अर्थिप्रत्यर्थिसिध्विवाकोनुयुजत विधि सांन योरनोत्त्थ कार्य मिथ तद्रूत सर्व सत्युष्माक सत्य साक्षे साक्षी लोकाना पुष्कलान् इह चातम वागेशा ब्रह्म पूजिता सत्य पूयते साक्षी धर्म सत्यन वर्धते तस्मा सत्यवर्ण साक्षि आत्म ह्याम साक्षी गतिरात्मा तथात्मन मवमस्थ स्व नृण साक्षिणुत्तम यद्वान् वद क्षेत्रोंशंकते तस्मा देवाेस लोकेम षम विदु एकहमस्मी यत कल्याण मे न स्थितेशण्यपापेक्षिता मुनि युस्मृति का वचन है सब वर्णों में धार्मिक विद्वान निष्कप्टी सब प्रकार धर्म को जानने वाले लोभ रहित सत्यवादियों को न्याय व्यवस्था में साक्षी करें इनसे विपरीत को कभी ना करें स्त्रियों को साक्षी स्त्री द्विजों के द्विज शूद्रों के शूद्र और अंत्यजों के अंत्यज साक्षी हुई जितने बलात्कार काम चोरी व्यभिचार कठोर वचन दंड निपातन रूप अपराध हैं उनमें साक्षी की परीक्षा न करें और अत्यावश्यक भी ना समझे क्योंकि ये काम सब गुप्त होते हैं दोनों ओर के साक्षियों में से बहु पक्षानुसार तुल्य साक्षियों में उत्तम गुणी पुरुष की साक्षी के अनुकूल और दोनों के साक्षी उत्तम गुणी और तुल्य हों तो द्विजोत्तम अर्थात ऋषि महर्षि और यतियों की साक्षी के अनुसार न्याय करें दो प्रकार से साक्षी होना सिद्ध होता है एक साक्षात देखने और दूसरा सुनने से जब सभा में पूछे तब जो साक्षी सत्य बोलें वे धर्महीन और दंड के योग्य न हों, और जो साक्षी मिथ्या बोले वे यथा योग्य दंडनीय जो राज्यसभा वा किसी उत्तम पुरुषों की सभा में साक्षी देखने और सुनने से विरुद्ध बोले तो वह अवांग नरक, अर्थात जिहवा के छेदन से दुख रूप नरक को वर्तमान समय में प्राप्त होवे और मरे पश्चात सुख से हीन हो जाए साक्षी के उस वचन को मानना के जो स्वभाव ही से व्यवहार संबंधी बोले और सिखाए हुए इससे भिन्न जो जो वचन बोले उस उसको न्यायाधीश व्यर्थ समझे जब अर्थी वादी और प्रत्यर्थी प्रतिवादी के सामने सभा के समीप प्राप्त हुए साक्षियों को शांतिपूर्वक न्यायाधीश और प्राण विवाद अर्थात वकील व वैरिस्टर इस प्रकार से पूछे हे साक्षी लोगों, इस कार्य में इन दोनों के परस्पर कर्मों में जो तुम जानते हो उसको सत्य के साथ बोलो तुम्हारी इस कार्य में साक्षी है जो साक्षी सत्य बोलता है वह जन्मांतर में उत्तम जन्म और उत्तम लोकांतरों में जन्म को प्राप्त होके सुख भोगता है इस जन्म व पर जन्म में उत्तम कीर्ति को प्राप्त होता है क्योंकि जो यह वाणी है वही वेदों में सत्कार और तिरस्कार का कारण लिखी है जो सत्य बोलता है वह प्रतिष्ठित और मिथ्यावादी निंदित होता है सत्य बोलने से साक्षी पवित्र होता और सत्य ही बोलने से धर्म बढ़ता है इससे सब वर्णों में साक्षियों को सत्य ही बोलना योग्य है आत्मा का साक्षी आत्मा और आत्मा की गति आत्मा है इसको जान के हे पुरुष तू सब मनुष्यों का उत्तम साक्षी अपने आत्मा का अपमान मत कर अर्थात सत्य भाषण जो के तेरे आत्मा मन वाणी में है वह सत्य और जो इससे विपरीत है वह मिथ्या भाषण है जिस बोलते हुए पुरुष का विद्वान क्षेत्रज्ञ अर्थात शरीर का जाननेहारा आत्मा भीतर शंका को प्राप्त नहीं होता उससे भिन्न विद्वान लोग किसी को उत्तम पुरुष नहीं जानते हे कल्याण की इच्छा करने हारे पुरुष जो तू मैं अकेला हूं ऐसा अपने आत्मा में जानकर मिथ्या बोलता है सो ठीक नहीं है किन्तु जो दूसरा तेरे हृदय में अंतर्जामी रूप से परमेश्वर पुण्य पाप को देखने वाला मुनि स्थित है उस परमात्मा से डरकर सदा सत्य बोलाकर लोभान मोहात भयान मैत्रात, कामात तथैवच लोभान्मोहा काम क्रोधा तथा चानाभात मुच्य यह स्थ वदेत वेत् दंड विशेषास्वश्यामुश लोभात्सहस्रम दंड्यस्त मोहा पूहस भया दौ मध्यम दंड्यौ मैत्रात्व चुर्गुण दशगुणम् पूर्व क्रोधात्गुण परंना शूर्णे बािष्यातमेव तो उपस्थमुदरम जिह्वा हस्त पाद च पंचम चक्षुर्ना चर्ण च धन देहस्त अधं पिज्ञा देशकालौ तत्व सारापराधौ चालोक्य दंडम दंड्यु पात अधर्मदंड लोके यशोघ् कीर्तिनाशनम परत्रापि तस्मात् अस्वर्ग्यर तस्मा तत्वर्जयंडयन राजंड्याप्यदंडयशो महदाति नरक चग्दंडम प्रथम कु धिक ंडम तदनंतरम तृतीय धन दंडम तु वध दंड मत परम् यह मनुस्मृति का वचन है जो लोभ मोह भय मित्रता काम क्रोध अज्ञान और बालकपन से साक्षी देवे वह सब मिथ्या समझी जावे इन में से किसी स्थान में साक्षी झूठ बोले उसको वक्षमान अनेक विध दंड दिया कर जो लोभ से झूठी साक्षी देवे उससे पंद्रह रुपए दस आना दंड लेवे जो मोह से झूठी साक्षी देवे उससे तीन रुपए दो आना दंड लेवे जो भय से मिथ्या साक्षी देवे उससे सवा छुपे दंड लेवे और जो पुरुष मित्रता से झूठी साक्षी देवे उससे साढ़े रूपए दंड लेवे जो पुरुष कामना से मिथ्या साक्षी देवे उससे पच्चीस रुपए दंड लेवे जो पुरुष क्रोध से झूठी साक्षी देवे उससे छियालीस रुपए चौदह आने दंड लेवे जो पुरुष अज्ञानता से झूठी साक्षी देवे उससे तीन रुपये दंड लेवे और जो बालकपन से मिथ्या साक्षी देवे तो उससे एक रुपया नौ आने दंड ले दंड के उपस्थित उपस्थेन्द्रिय उधर जिहवा हाथ पग आंख नाक कान धन और देह ये दस स्थान हैं। के जिन पर दंड दिया जाता है परंतु जो जो दंड लिखा है और लिखेंगे जैसे लोभ के साक्षी देने में पंद्रह रुपए दाशा ने दंड लिखा है परंतु जो अत्यंत निर्धन हो तो उससे कम और धनाढ़ हो तो उससे दूना तिगुना चौगुना तक भी ले, ले अर्थात जैसा देश जैसा काल और जैसा पुरुष हो उसका जैसा अपराध हो वैसा ही दंड करे क्योंकि इस संसार में जो अधर्म से दंड करना है वह पूर्व प्रतिष्ठा वर्तमान और भविष्यत में और पर जन्म में होने वाली कीर्ति का नाश करने हारा है और पर जन्म में भी दुखदायक होता है इसलिए अधर्म युक्त दंड किसी पर ना करे जो राजा दंडनियों को दंड और अदंडनियों को दंड देता है अर्थात दंड देने योग्य को छोड़ देता और जिसको दंड देना ना चाहिए उसको दंड देता है वह जीता हुआ बड़ी निंदा को और मरे पीछे बड़े दुख को प्राप्त होता है इसलिए जो अपराध करे उसको सदा दंड देवे और अनपराधी को दंड कभी ना देवे प्रथम वाणी का दंड अर्थात उसकी निंदा दूसरा धिक दंड अर्थात तुझको धिकार है तूने ऐसा बुरा काम क्यों किया तीसरा उससे धन लेना और वध दंड अर्थात उसको कूड़ा या भेत से मारना वा शेर काट देना न यंग नृषु विचेष तदेव हरे दस प्रत्यादेश पिताचार्य पुरोहितः भारत्र्यो नाम यह स्वधर्मे नतिष्ठति जस्ती यधर्मी नाशाप भंड्यो प्राकृतो प्राकृत तत्र राजा भंड्य सहस्रमिति धारणा अष्टाद्यंतुशूद्र ते ये भवति वैश्यस्य, किबिषम षोड़श्य द्वांशत्रिच ब्राह्मण से चुष्टि पूर्णवा शत भवि द्विगुणा चुष्टिस्तोषुण विद्धि सह ईंद्रम ेसुश्चा क्षय नोपेक्षेता क्षणमी राजा साहसीक नरम वाग्दुष्टातस्कराचन चिंसत साहस से नरकर्ता विजयः पापक साहसे वर्तमान तु यो मर्शयति पार्थिव स विनाश्रजत चाधिगच्छति न मित्रकार विपुलावा धनाग साहसिकान समत्सृजेत्साहसीभूतभयावहा गुरुवा बालवृद्ध व्राह्मण वहुश्रुत आततायिनमचारयततायी वधे दोषो हंतुर भवति वा प्रकाशं वा हंतुर्भव कशम वुस्तमृत्युति यहाँ पुरेस््यस्त्री गो न न दुष्टवाहसीकदंड सराजा शक्रलोक यह मनुस्मृति का वचन है चोर जिस प्रकार जिस जिस अंग से मनुष्यों में विरुद्ध चेष्टा करता है उस उस अंग को सब मनुष्यों की शिक्षा के लिए राजा हरण अर्थात छेदन करते चाहे पिता आचार्य मित्र माता स्त्री पुत्र और पुरोहित क्यों ना हो जो स्वधर्म में स्थित नहीं रहता वह राजा का अदंड नहीं होता अर्थात जब राजा न्याय आसन पर बैठ न्याय करे तब किसी का पक्षपात ना करे किंतु यथोचित दंड देवे जिस अपराध में साधारण मनुष्य पर एक पैसा दंड हो उसी अपराध में राजा को सहस्र पैसा दंड होवे अर्थात साधारण मनुष्य से राजा को सहस्र गुना दंड होना चाहिए मंत्री अर्थात राजा के दीवान को आठ सौ गुणा उससे न्यून सात सौ गुणा उससे भी न्यून को छह सौ गुणा इसी प्रकार उत्तर उत्तर अर्थात जो एक छोटे से छोटा भृत्य अर्थात चपरासी है उसको आठ गुने दंड से कम ना होना चाहिए क्योंकि यदि प्रजापुरुषों से राजपुरुषों को अधिक दंड ना होवे न हो तो राजुषा का नाश कर देवे जैसे सिंह अधिक और बकरी थोड़े दंड से ही वश में आ जाती है इसलिए राजा से लेकर छोटे से छोटे भृत्य पर्यंत राज पुरुषों को अपराध में प्रजापुरुषों से अधिक दंड होना चाहिए वैसे ही जो कुछ विवेकी होकर चोरी करे उस शूद्र को चोरी से आठ गुना, वैश्य को सोलह गुना, क्षत्रिय को बत्तीस गुना, ब्राह्मण को चौसठ गुना व सौ गुना अथवा एक सौ अट्ठाईस गुणा दंड होना चाहिए अर्थात जितना, जितना जितना ज्ञान और जितनी प्रतिष्ठा अधिक हो उसको अपराध में उतना ही अधिक दंड होना चाहिए राज्य का अधिकारी धर्म और ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला राजा बलात्कार काम करने वाले डाकुओं को दंड देने में एक क्षण भी देर ना करे साहसिक पुरुष का लक्षण जो दुष्ट वचन बोलने चोरी करने बिना अपराध के दंड देने वाले से भी साहस बलात्कार काम करने वाला है वह अतीब पापी दुष्ट है जो राजा साहस में वर्तमान पुरुष को ना दंड देकर सहन करता है वह राजा शीघ्र ही नाश को प्राप्त होता है और राज्य में द्वेष उठता है ना मित्रता ना पुष्कल धन की प्राप्ति से भी जो राजा सब प्राणियों को दुख देने वाले साहसिक मनुष्य को बंधन छेदन किए बिना कभी ना छोड़े चाहे गुरु हो चाहे पुत्रादि बालक हो चाहे पिता आदि वृद्ध चाहे ब्राह्मण और चाहे बहुत शास्त्रों का श्रोता क्यों ना हो जो धर्म को छोड़ अधर्म में वर्तमान दूसरे को बिना अपराध मारने वाले हैं उनको बिना विचारे मार डालना अर्थात मार के पश्चात विचार करना चाहिए दुष्ट पुरुषों के मारने में हंता को पाप नहीं होता चाहे प्रसिद्ध मारे चाहे अप्रसिद्ध क्योंकि क्रोधी को क्रोध से मारना जानो क्रोध से क्रोध की लड़ाई है जिस राजा के राज्य में ना चोर ना परिसगामी ना दुष्ट बचन बोलने हारा ना साहसिक डाकू और ना दंडन अर्थात राजा की आज्ञा का भंग करने वाला है वह राजा अतीबारम लंघयेत या स्त्री स्वजाति गुण दर्पिता ताम स्वभि खादयत राजा संस्था बहुसंस्थि पुमांसम दाहये पापम शयने तप्त आयसे अभ्याद्यु का दह्येत पापकृत् दीर्घाध्वनि यहां करो भवीतीद्रे नास्तिलक्षण अहन्यहनक्षेत एवम् सर्वानीमान राजा व्यवहारान समापय व्यपोह्य किल विषम सर्व प्राप्तोति परमा गतिम जो स्त्री अपनी जाति गुण के घमंड से पति को छोड़ व्यभिचार करे उसको बहुत बहुत स्त्री और पुरुषों के सामने जीते हुए कुत्तों से राजा कटवाकर मरवा डाले उसी प्रकार अपनी स्त्री को छोड़ पर स्त्री वेशम करे उस पापी को लोहे के परंग को अग्नि से तपाकर लाल कर उस पर सुला के जीते को सुत पुरुषों के सम्मुख भस्म कर देवे जो राजा व रानी अथवा न्यायाधीश वह उसकी स्त्री व्यभिचार आदि कुकर्म करें तो उसको कौन दंड देवे सभा अर्थात उनको तो प्रजा पुरुषों से भी अधिक दंड होना चाहिए राजा आदि उनसे दंड क्यों ग्रहण करेंगे राजा भी एक पुण्यात्मा भाग्यशाली मनुष्य है जब उसी को दंड ना दिया जाए और वह दंड ग्रहण ना करे तो दूसरे मनुष्य दंड को क्यों मानेंगे और जब सब प्रजा और प्रधान राज्य अधिकारी और सभा धार्मिकता से दंड देना चाहिए तो अकेला राजा क्या कर सकता है जो ऐसी व्यवस्था ना हो तो राजा प्रधान और सब समर्थ पुरुष अन्याय में डूबकर न्याय धर्म को डूबा के सब प्रजा का नाश कर आप भी नष्ट हो जाए अर्थात उस श्लोक के अर्थ का स्मरण करो कि न्याय युक्त दंड ही का नाम राजा और धर्म है जो उसका लोप करता है उससे नीच पुरुष दूसरा कौन होगा यह कड़ा दंड होना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य किसी अंग का बनानेहारा निहारा व वा जिलाने वाला नहीं है इसलिए ऐसा दंड ना देना चाहिए जो इसको कड़ा दंड जानते हैं वे राजनीति को नहीं समझते क्योंकि एक पुरुष को इस प्रकार दंड होने से सब लोग बुरे काम करने से अलग रहेंगे और बुरे काम को छोड़कर धर्म मार्ग में स्थित रहेंगे सच पूछो तो यही है कि एक राई भर भी यह दंड सबके भाग में ना आवेगा और जो सुगम दंड दिया जाए तो दुष्ट काम बहुत बढ़कर होने लगे वह जिसको तुम सुगम दंड कहते हो वह करोड़ों गुना अधिक होने से करोड़ों गुना कठिन होता है क्योंकि जब बहुत मनुष्य दुष्ट कर्म करेंगे तब थोड़ा थोड़ा दंड भी देना पड़ेगा अर्थात जैसे एक को मन भर दंड हुआ और दूसरे को पाव भर तो पाव भर अधिक एक मन दंड होता है तो प्रत्येक मनुष्य के भाग में आध पाव बीस शेर दंड पड़ा तो ऐसे सुगम दंड को दुष्ट लोग क्या समझते हैं जैसे एक को मन और सहसत्र मनुष्यों को पाव पाव दंड हुआ तो छह सवा छह माने मनुष्य जाति पर दंड होने से अधिक और यही कड़ा तथा वह एक मन दंड न्यून और सुगम होता है जो लंबे मार्ग में समुद्र की खाड़ियां व नदी तथा बड़े नदों में जितना लंबा देश हो उतना कर स्थापन करे और महासमुद्र में निश्चित कर स्थापन नहीं हो सकता किंतु जैसा अनुकूल देखे कि जिससे राजा और बड़े बड़े नौकाओं के समुद्र में चलाने वाले दोनों लाभ युक्त हों वैसी व्यवस्था करे परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो कहते हैं कि प्रथम जहाज नहीं चलते थे वे झूठे हैं और देश देशांतर द्वीप द्वीपांतरों में नौका से जाने वाले अपने प्रजास्थ पुरुषों की सर्वत्र रक्षा कर उनको किसी प्रकार का दुख न होने देवे राजा प्रतिदिन कर्मों की समाप्तियों को हाथी घोड़े आदि वाहनों को नियत लाभ और खर्च आकर रत्नाधिकों की खाने और कोष खजाने को देखा करे राजा इस प्रकार सब व्यवहारों को यथावत समाप्त करता कराता हुआ सब पापों को छुड़ाके परम गति मोक्ष सुख को प्राप्त होता है संस्कृत विद्या में पूरी पूरी राजनीति है वह अधिकारी क्योंकि जो जो भूगोल में राजनीति चली और चलेगी वह सब संस्कृत विद्या से ली है और जिनका प्रत्यक्ष लेख नहीं है उनके लिए प्रत्यहम लोक दृष्टिश्चास्त्र दृष्टिश्च हेतु तो हे। यह मनुस्मृति का वचन है जो जो नियम राजा और प्रजा के सुख कारक और धर्मयुक्त समझे उन उन नियमों को पूर्ण विद्वानों की राज्यसभा बांधा करें परंतु इस पर नित्य ध्यान रखें कि जहां तक बन सके वहां तक बाल्यावस्था में विवाह ना करने दें। देवावस्था में भी बिना प्रसन्नता के विवाह ना करना कराना और ना करने दें। ब्रह्मचर्य का यथावत सेवन करना कराना व्यभिचार और बहुविवाह को बंद करें के जिससे शरीर और आत्मा में पूर्ण बल सदा रहे क्योंकि जो केवल आत्मा का बल अर्थात विद्या ज्ञान बढ़ाए जाए और शरीर का बल न बढ़ावे तो एक ही बलवान पुरुष ज्ञानी और सैकड़ों विद्वानों को जीत सकता है और जो केवल शरीर ही का बल बढ़ाया जाए आत्मा का नहीं तो भी राज्यपालन की उत्तम व्यवस्था बिना विद्या के कभी नहीं हो सकती बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट टूट विरोध लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट हो जाए इसलिए सर्वदा शरीर और आत्मा के बल को बढ़ाते रहना चाहिए जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार व्यभिचार और अति विषय आसक्ति है वैसा और कोई नहीं है विशेषतः क्षत्रियों को दृढ़ांग और बलयुक्त होना चाहिए क्योंकि जब वे ही विषय आसक्त होंगे तो राज धर्म ही नष्ट हो जाएगा और इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि यथा राजा तथा प्रजा जैसा राजा है वैसी ही उसकी प्रजा होती है इसलिए राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार ना करें किंतु सब दिन धर्म न्याय से वर्त कर सब के सुधार का बने। यह से राज धर्म का वर्णन यहां किया है विशेष वेद मनुस्मृति के सप्तम अष्टम नवम अध्याय में और शुक्र नीति तथा विदुर प्रजागर और महाभारत शांति पर्व के राजधर्म और आप धर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके मांडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें और यह समझें समझे वजापते प्रजा अभूम यह यजुर्वेद का वचन है हम प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा हम उसके किंकर भृत्यवत हैं वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हम को राज्य अधिकारी करें और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करवाएं अब आगे ईश्वर और वेद विषय में लिखा जाएगा श्रीमदयानंदसरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते राजधर्म विषय षुल्लास संपूर्ण